यात्रा यघुनाथकीर्तनम त्र त्रतमस्तकांजलि बाहरी पिपूर्ण लोचनमुति नम तो राक्षकमी मधुरम मधुर स्वूप कर्मा पीते मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां परमा पी भावया कोमल कूजयन वेणुं श्यामय कुमार वेद वेद ब्रह्म भासता हृदय माम कूजन राम रामे आविता शाखा वंदे वाकिलम कल्पतरोर्गल फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहुर हो रु विभादी सुनीतन अमा न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि श्रीराम जय राम जय जय राम अधर्म जयरा, का प्राणियों में विश्व का गोमाता की भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मूर हे जेनाथ नारायण वासुदेवा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 श्री वृंदवन विहारी लाल की जय नमो महद्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण व पुषौ लोकेर एवक्षर सर्वाणी भूतास्थोंक्षर उच्य उत्तम पुषस्त पर उदाह यो लोक बिहर्य यस्क्षरमती तोहम्क्षराद्तम अथस्लोके वेदे चथि पुषोत्तम उपद्रष्टाता चर्ता भोक्ता महेश्वरा महेश्वर परमात्मे चाप्युक्त देहेस्म श्रीमद् पर गीता के तेरहवीं अध्याय में जिसको उपद्रष्टा कहा गया अनुमता कहा गया वर्ता भोक्ता कहा गया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 लक्षार्थ भूमि में उसी को उपद्रष्टा और परमात्मा कहते हैं। श्रीमद भागवत के अनुसार वदन के तत्त तत्त्व तत्व यज्ञ ब्रह्मेति परमात्मे ति भगवान शब्द थे यद्वयम ज्ञानम तत्व जो अद्वैय ज्ञान है उसी का नाम तत्व है उसी को विवक्षावसात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 महाराजा श्री अद्वैय ज्ञान का अर्थ करते थे ज्ञाता ज्ञान ज्ञ के मध्य में जो ज्ञान है एक त्रिप्टी है ना ज्ञाता ज्ञान या त्रिप्टी इसके मध्य में जो ज्ञान है अद्वय नहीं इसको आश्रय के रूप में ज्ञानता की विषय के रूप में ज्ञ की आवश्यकता है मांडो कारिका के अनुसार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 तो उनकी कार्यका में श्रीमद भागवत का प्रभाव हो अपने कुछ गुरुदेव की वाणी का प्रभाव हो स्वाभाविक है तो गौड पादाचार्य जी ने कहा कि अन्योन्य सापेक्ष दृश्यत्व है त्रिप्टी में प्रत्येक सामग्री परस्पर सापेक्ष होती श्रीमद भागवत के द्वितीय स्कंध के अंतिम अध्याय में संभवतः श्लोक नौ नौमा हो सकता है आ गया एक मेंरा भावे यदा नोप लभा मे त्रितयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्र याश्रया त्रिप्टी का स्वभाव है कि एक के खिसक जाने पर शेष दो की स्थिति नहीं रहती एक मेक तरा भावे यदा नोपलाभा में लेकिन त्रितयम तत्रो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रया तीनों को जो जानता है यहाँ ज्ञातत्व का केवल आरोप है तीनों का जो मूल है वही आत्मा है स्वाशयाश उसका कोई अन्य आश्रय नहीं है स्वास्थित है मतलब मैं स्वावलंबी हूँ मैं स्वास्थित हूँ साहित्यिक शब्द है अर्थात किसी के आश्रित नहीं यह तो सिद्धांत है और दृष्टान्त श्रीमद भागवत के बारहवीं अध्याय में सन्निहित है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 वैशेषिक और न्याय इन प्रस्थानों में त्रिप्टी बनेगी तेज को लेकर अधिभूत अध्यात्म अधिदेव अधिभूत में रूप नील नीलपीठ श्वेत इत्यादि रूप तेजोनिष्ठ गुण विशेष रूप को तेजस मान लिया अतिय नेत्र इंद्रीय भी तेजस है तेज का कार्य क्योंकि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 जो सांख्यों का सिद्धांत है उसी के अनुसार कहेंगे इंद्रिया इंद्रियार्थे सुवर्तन थे गुणा गुणे सुवर्तन थे बस सामान्य उत्तर है सटीक उत्तर उनके पास नहीं है वेदांती क्या कहेंगे रूप तो तेजोनिष्ठ गुण विशेष है और पैंगलो उषद के अनुसार अपचीकृत तेज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 ग्राह्य ग्राहक भाव को पलट दे तो नहीं हो सकता क्योंकि जो स्थूल होता है वो ग्राह्य बन जाता है जो सूक्ष्म होता है वो ग्राहक बन जाता है स्थूल ग्राह्य बन जाता है सूक्ष्म ग्राहक बन जाता है तो दोनों तेजस हो गए और अत इन्द्रिय नेत्र इंद्रिय का जो अनुग्राहक देव है सूर्य वो भी तेजस है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 नो, ोप लभा मे त्रितयम तत्वेद आत्मा स्वास्थ्य या श्रया अब आगे विचार यह है कि नैरात्म वाद या शून्यवाद ही क्यों प्रसत नहीं होता ट्रिप्टी के खिसक जाने पर कुछ बचता भी है इसमें क्या प्रमाण इसी का नाम हो गया बौद्ध शून्यवादी बौद्धों का मत हो गया नैरात्म वाद ट्रिप्टी न रहने पर तो कुछ शेष रहता है कल्पना नहीं कर सकते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 न च मत्स्थानी भूतानी न चाहम तेज स्थित वास्तव में जिनमें मेरी स्थिति और जिनकी मुझ में स्थिति वही नहीं प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर वो बाध के विषय तो त्रिप्टी से अतीत जो ज्ञान है वही तत्व है वदन्ति तत्व तत्व यद ज्ञान अद्वयम ब्रह्मे की परमात्मे की भगवान की शब्द थे उसकी सहिष्णुता बहुत कठिन है इसीलिए फिर सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति करनी चाहिए सहिष्णुता की क्रमिक एक है की पद पदार्थ को लेकर श्लोक कार्य कर देना उसके बिना तो काम नहीं चलेगा शब्द उसका जो अर्थ है फिर होता है कि भावार्थ उसमें सन्हित ध्वनि तात्पर्य को निकालिए ध्वनियालोक पद पदार्थ, उसके बाद निहितार्थ, लेकिन उससे ऊंची चीज है है, कि अर्थ को अध्यात्म का प्रकरण तब व्यवहार में उतारे कैसे जीवन में उतारे कैसे इस पर दृष्टि देनी है। अगर हम पद पदार्थ का अर्थ भी कर देते हैं, निहितार्थ भी बता देते हैं लेकिन प्राप्त प्रसंग में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 सारी भूल हम लोग तो तो भी कहे किसी भी प्रधानमंत्री का नाम ले, ले हम लोग भी कहते हैं लेकिन अंदर से इस बात को जानते है कभी कभी कह भी देते हैं तुट्टी सब व्यास पीठ की हम लोग अगर अपने दायित्व का निर्वाह करें तो हमारा जो स्वरूप होना चाहिए वो हो ये लोग क्या कर सकते हैं धारा मेरी उदरणा चली जाए अड़वाणी जी मेरे पास श्री राम मोमी को लेकर मैंने एक वक्तव्य दिया दिल्ली में आज भी मेरा वक्तव्य वक्तव्यों के अचल है वो सुनकर मेरे पास आ गए तेईस साल पहले के बाद पैतालीस मिनटों तक बातचीत की बातचीत यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है एक वाक्य उनका बहुत प्रभावशाली था चारो पीठों के आप जो मान्य शंकराचार्य हैं, शब्दावली उनकी अलग थी हमारी अलग है भाव की बात उनके शब्द में अनुकरण नहीं कर सकता उर्दू अंग्रेजी हिंदी कुछ ऐसा चारो पीठों के मान्य शंकराचार्य सदभाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति की घोषणा करें, हम राजनेता कौन होते है की अवज्ञा करके एक कदम भी रख सके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 उस विज्ञान का विलोप हो जाने पर कोई बचता नहीं है जिसको भाव तत्व कहा जाए अतएव अभावत्मक शून्य ही है यही विज्ञानवाद और शून्यवाद निरात्मवाद विनाशवाद का स्वरूप आ गया लेकिन यहाँ विचार करना चाहिए किसी भी व्यक्ति से केवल सामान्य शब्द और अर्थ जानता हो कोई द्वैती अद्वितीय का प्रश्न नहीं है हिंदू और हिंदू का भी प्रश्न नहीं है केवल सामान्य रीति से शब्दार्थ का बोध हो त्रिपुटी के शिरो तिपुटी में श्रीमन आप बताइए कि निसर्ग सिर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती आत्मबुद्धि कही गया ना उत्तर प्रदेश का ही उच्चारण है ज्यादातर उत्तर प्रदेश में रहा हूँ शक्ति बुद्धि जी बोल लेते हैं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 तो ब्रदवासी जो होते इकार के दुश्मन होते और ये उत्तर प्रदेश का उच्चारण विकृत होता है महाराष्ट्र का उच्चारण बहुत विकृत है उड़ीसा का उच्चारण और भी विकृत यहाँ के उच्चारण में विकृति होती है कि की रस्विकार के स्थान पर बोलने में दीर्घिकार ही लिखते हैं और बिहार में तो बड़ी विचित्र बात है बहुत ऊंचे संस्कृत के विद्वान भी पत्र लिखते है पूरी पीठ पूरी नहीं लिख पाते होना पूरी उधर तो पूर। नहीं तो एक निकला लिखेंगे कि किसी से पूछे कि त्रिप्टी में निसर्ग आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है तो क्या उत्तर होगा दृष्टा दर्शन दृश्य में निसर्ग सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है दृष्टा को लेकर द्वैती हो या द्वैती के सिर्व भाग में या घटित जो सामग्री है स्वभाव से उसी को लेकर आत्मबुद्धि होती है ज्ञाता ज्ञान में स्वभाव सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है ज्ञाता प्रमाता प्रमाण प्रमेय में स्वभाव सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है प्रमाता ध्याता ध्यान ध्याय में स्वभाव सिद्ध आत्मबुद्धि किसको लेकर होती है ध्याता रसिता रसन रस्य में स्वभाव से दात बुद्धि किसको लेकर होती है संहिता घृण ग्रेय में स्वभाव से दातम बुद्धि किसको लेकर होती है और भी तृप्ति बना ले प्रश्न उठता है यह हुआ स्वामी सर्वनानंद जी महाराज की शैली में बोले तो प्राप्त विवेक उनके स्तर अपने थे लेकिन एक वाक्य बहुत मार्मिक था उनका प्राप्त विवेक का समादर करो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 आसन आसन और यार को सोली ऊपर से पिया को केविद मिलने हो से मिलने आसन मत डोल रहे तो ये मिलेंगे तो वाक्यार्थ में क्या होगा आसन से माने स्वभाव तो सिद्ध आत्मबुद्धि जहाँ को लेकर होती है व्यवहार करते समय उसी को पकड़े रहो आत्मा के रूप में उसी को मानते रहो मत डोलो जैसे प्रखत है उसके ऊपर है उसके ऊपर शरीर है ऐसे ज्ञान और ज्ञाता प्रमेय प्रमाण और प्रमाता दृश्य दर्शन और दृष्टा इसका मतलब अगर दर्शन और दृश्य को लेकर ज्ञान और ज्ञ को लेकर व्यवहार ले में प्रमत्ता का परिचय ना दे तादात पत्ति ना हो बहुत ऊंचे हो गए न कितनी ऊंची सिद्धि मिल गई होता क्या है शाम के प्रवचन मामले दिन कहा था कि हमारे लिए कठिनाई क्या है जो हम है हम तक हमारी पहुंच हो जाए यही बड़ी समस्या।, हम समस्या है योग दर्शन का जो विभूति पाद है उसका भी साधांश क्या है हमसे नीचे जितनी घाटियां हैं आत्मा वाच्यर्थ में ना थ में तो हम दृष्टा है प्रमाता हैं ज्ञाता हैं सचमुच में हमसे जितनी चीजें हैं उनमें भी मनो निवेश करने पर इसका नाम है धारणा ध्यान समाधि जब एक कालावच्छेद एक बिंदु पर सम्वेत हो तब उसका नाम क्या है उसी का नाम धारण उसी का नाम उसी, उसी को है आधार पर क्या होता सिद्धियाँ मिलती धारणा ज्ञान समाधि तीनों एक बिंदु पर तब जाके होगी सिद्धिया तो अभी पृथ्वी में जितनी सिद्धि उसको भी हम ले पाते क्या जल में जितनी सिद्धि है तेज में वायु में आकाश में और आत्मा के लिए कहा गया सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रनो निबोध में गीता का ठार्म अध्याय सबसे ऊंची सिद्धि है आत्म सिद्धि ब्रह्म सिद्धि तो स्वतः सिद्ध है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 वो किसी को कम लगती है किसी को ज्यादा लगती है पाचन शक्ति किसी की कम है किसी की ज्यादा है लेकिन भोजन के लिए जीवन जीवन के लिए भोजन है ना उल्टी बुद्धि हो जाती है जितनी स्थूल वस्तु है उसमें जाके रथ पच गए स्त्री की आकृति पुरुष की आकृति हिरे चांदी सोने की आकृति दुर्दशा हो गयी इसलिए जहाँ जाकर केने शीतम प्रेसितम पटती मना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 सुसुप्ति में सुलभ फिर अंत में वो सायंकाल के प्रवचन का विषय है तो फिर चारमा चार माने ब्रह्मपुत्र प्रतिष्ठा ब्रह्म ब्रह्म प्रतिष्ठा उसकी जो प्रतिष्ठा है बीजात्मक आनंद मय को उसकी भी प्रतिष्ठा है ब्रह्म उसी को प्रत्येगात्मा कहते है तो सबसे बड़ी कठिनाई क्या हुई हमारा जो तात्विक स्वरूप है वेदांत के अनुसार उस तक पहुँचना ही हमारे लिए सबसे दुर्गम बहुत अच्छा कहते हैं हम लोग पहले बचपन में गाते थे विद्यार्थी जीवन में समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा बहुत बढ़िया है न अर्थात मन में तादात्म्य प्रति के कारण जहाँ हमारा मन है वहीं वही हमें आनंदमयी माता जी ने एक वाक्य तैयार कर रखा था उसी के बल पर एक एक विद्वान बुद्ध हो जाते थे मुस्कुरा के एक वाक्य कह दी थी एक ही अस्त पूरे भारत को जीत लिया कि गोपीनाथ कविराजी इनके रिश्तेदार हैं आए श्री गोपीनाथ इनके कविराजीदार कल करोपीनाथ कविराजी सब घराशाही हो गए उनके सामने मुस्कुरा के बोल दिया मौनम चाहि वाष्मिकुहिया नाम अब बोले तो बिल्कुल एक वक़्त क्या पिताजी छोटी आयु का कोई है तो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 पिताजी आप जहाँ हैं वहाँ से महामोपाध्याय जी आप जहाँ है वहाँ से ऐसे दिखता है हमारी स्थिति जांच लीज जरूरी है जीवन मुक्ता जीवन मुक्ता नहीं भगवती के अवतार है जी महाराज ने कह दिया कि माँ तो जीवन मुक्ता है पुजपा जी ने बताया सभा में उनके शिष्य लोग मारने दौरे भगवती के अवतार को जीवन मुक्त जीवन मुक्त गाली बद्ध होता है भूतपूर्व बद्ध का नाम है न मुक्त नित्य मुक्त पराचित स्वरूपा भगवती के अवतार को आपने जीवन मुक्त कह दिया अब उनके लेने देने पड़ गए प्रशंसा बन गई निंदा दंडवत करके क्षमा मांगना तो उसमें तात्पर्य नहीं तात्पर्य ये है कि समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा हमारा मन कहाँ रमा हमको निकालना है जैसे कहते है न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 इसी प्रकार से विचार ये करना एकांत में बैठकर साधना की चीज इसमें दूसरा कोई प्रमाण नहीं पूजपाद कहते थे वो साधक मर जाता है चेले और चेली की दी हुई प्रशंसा या उनके दिए प्रमाण पत्र के आधार पर अपने को मानता है ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर उनका कल्याण तो हो जाएगा हमारा कल्याण होगा हम ब्रह्मा हो गए विष्णु हो गए महेश हो गए हमको हम, हम कहा है वो हमको देखना है ना पूजी कहते हैं तो चेली ने तुमको यह प्रमाण पत्र दिया है कि सिद्ध हैं या चेलो ने इसलिए पतन वहा होता है अपने से बौद्धिक स्तर में जो न्यून है या उन्हीं के बीच में रहने की भावना हो समाज के लिए पतन हो गया क्योंकि वो आपको पूजेंगे उनकी प्रज्ञा शक्ति से आपकी प्रज्ञा शक्ति ऊंची है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 तो आश्रय विषय निरपेक्ष जो ज्ञान है वह तत्व है उसी का नाम परमात्मा है उपद्रष्टा अनुमता चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे की चाप युक्त हो दे पुरुष परुषा भी कह दिया या पुरुष पुरुष परा वही पुरुषोत्तम हो गया पुरुषोत्तम क्यों परमात्मा का तेरहवीं अध्याय में पन्द्रहवीं अध्याय में, में, अध्या में परमात्मे त्योदाह इस प्रकार से एक प्रक्रिया हुई परमात्मा को लेकर इतना भाव व्यक्त किया अब जो कल छोड़ा कल भी प्रश्न है परसों भी कल समापन है कल तक है तो फिर वो दो श्लोक जो रह गए हैं उसका भी नहीं तो इस साल नही इस साल पूरा होना चाहिए प्रश्न कल समापन है यहाँ और वहाँ आ जा चलो ठीक है कह दिया अब यह है नीलकंठ जी ने एक दृष्टिकोण दिया क्षर पुरुष किसको कहते हैं? जिसके उपाधि क्षर है उपाधि के अनुरूप उपहित की संज्ञाक्षर है अच्छा लिखा अप्रियमित स्वयम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता में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 विशेषण द्वय और विशिष्ट परमात्मा हो गए अब तो प्रश्न उठता है कि व्यावर्तक किसके होंगे विशेषण उन्होंने उठाया तेरहवे अध्याय के दूसरे श्लोक विशेषण व्यावर्तक किसके होंगे परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ हुए क्षर अक्षर अचित चित सब तो विशेषण बन गए विशेषण से कुछ अतिरिक्त होगा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 सर्वभूत माने कार्य प्रपंच श्री स्वामी ये जो हमारे नीलकंठ जी हैं वो प्राणी को लेते हैं प्राणी को लेते हैं तो देहेन्द्रीय प्राणांतकरण रूप जो उपाधि है उसमें तादात्म्यपन्न जो जीव है उसको क्षर पुरुष कहते हैं तो व्यष्टि देहेन्द्रीय प्राणांतकरण पूरे समष्टि को नहीं लेकर व्यस्टि को लेकर वो बातचीत करते हैं समष्टि में ले लें समष्टि स्थूल प्रपंच तो वैश्वानर विरणगर्भ की सिद्धि हो जाएगी व्यस्टिस्थल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच लें कार्य प्रपंच तो विश्व वैश्वानर की सिद्धि होगी अंतर है एक बहुत अच्छा भाव दिया नीलकंठ जी कार्य का हो जाने पर कार्योपाधिक जीव का हो जाता है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 सुन रहे ना कामना कर्म में शिथिलता कब संभव है तमोगुण के कारण या विशुद्ध सत्गुण के कारण स्वभाव सिद्ध जो कामना और कर्म में संकोच होगा वो तमोगुण के कारण वो निर्सर्ग सिद्ध है हो अब आलस्य हुआ तो कामना कितनी रहेगी सोने की कामना भले ही हो जाए काम करने की कामना निद्रा आलस्य प्रमाद ये सब तमो है तमोग गुण जब आरूर हो जाता है तो सीता प्रज्ञ बन ही जाते क्या श्रीमद भागवत में कहा गया दोही चिंता से मुक्त हैं या तो जड बाल गोपाल या गुणातीत बीच वाले तो निन्यानवे के चक्कर में तो दो प्रकार के बाबा लोग होते हैं बुरा मत मानो बहुतों से पाला पड़ा छप्पन साल में <laughs> होते घोर तमोगुणी घोर तमोगुणी आलसी प्रमादी तो चेले लोग समझते हैं जीवन मुक्त है क्योंकि तो कामना भी नहीं कर्म भी नहीं हो गया ना जीवन मुक्त का लक्षण अब अज्ञान की बात छोड़ दीजिए वो तो बहुत सूक्ष्म चीज है कामना नहीं कर्म नहीं तो तो तमोगुण के कारण या विशुद्ध सत्य गुण के कारण अपने जीवन में विचारना का चाहिए बिल्कुल शांत रहते हैं महात्मा जी गुरु जी हमारे बिल्कुल शांत रहते हैं अरे शांत रहते हैं कर्म तमो गुण के कारण संकट रहते हैं या विशुद्ध साधु के कारण वो अलग चीज है लेकिन है या नहीं प्रकृति प्रदत्त जो हमारे जीवन में कामना और कर्म का संकोच है तमो गुण की दे प्रकृति पर ही निर्भर रहेंगे अपने से विवेक का आलम्बन नहीं लेंगे प्रकृति हमको पागल नहीं होने देगी निर्दया आलस प्रमाप देगी उसके बल पर हम कामना और कर्म के संकोच से युक्त हो जाएंगे और बिल्कुल बेखटके के भैंस के समान शरीर भी हो जाएगा क्योंकि तो कामना नहीं कर्म नहीं तो चिंता नहीं ना चिंता नहीं न की चेतना अपना ग्रंथ पढ़ने की कुछ चिंता ही नहीं है बिल्कुल निश्चिंत हो गए तो निर्ग्रंथ पहले हो गए ना ग्रंथ का तात्पर्य देंगम किए बिना जब निर्ग्रंथ हो गए उन निर्ग्रंथों को नमस्कार चिजक ग्रंथी के भेदन में प्रयुक्त और हैं ग्रंथ तो चित जगह ग्रंथ बनी हुई है ग्रंथि भेदन के जो गुरु और गोविंद वो तो ग्रंथ तीनों से भी दूर है और अब कह रहे है कि हम निर्ग्रंथ है हम पढ़ते नहीं हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे पढ़ने की क्या जरूरत है ऐसे काम चलेगा पत्थर जीवन मुक्त हो जाएगा हम कितने भी समाधि का अभिनय करें या सचमुच में समाधि भी लगा ले जितनी घन समाधि वृक्षों की है उससे भी घन समाधि पत्थर की है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 वो गोलक से तादात्म्य पत्ती को छोड़ दें अभिव्यंजक संस्थान से तादात्म्य पत्ती को छोड़ दें मन में तादात्म्य पत्ती हो जाए मन के उन्मुख हो जाए कर्मेन्द्रियां ज्ञानेन्द्रियां तब क्या कहेंगे मनोराजे और सो ही जाए तो स्वप्नावस्था तब आती है जब कामना और कर्म का संकोच होता है कामना और कर्म का संकोच होगा तब स्वप्न किंचित संकोच होगा तो, तो मनोराजे और उससे भी कुछ अधिक संकोच होगा तो स्वप्न तो क्योंकि कर्मेन्द्रिया सो जाएंगे ज्ञान इंद्रिया सो जाएंगी मन भी अर्ध निर्दित हो जाएगा वासना की प्रगल्भता से करण कोटि में मन नहीं रहेगा भगवान शंकराचार्य जी इस पर बहुत बल देते हैं। छो सूची के आठवीं अध्याय में ब्रह्मसूत्र के वास्त में उधर जाना मन कठिन है सधी स्वप्नोभूतवा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 बहुत ऊंची बात है भाष्यकार भगवान की पंक्ति को समझना ही बहुत कठिन है कठिन सद ही स्वप्न भूतवा ब्रह्म सूत्र भाष्य में इसकी व्याख्या की गई छात्री के आठवें अध्याय के भाषण में तो अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे नहीं तो एक सत्र और लग जाएगा इसी वर्ष तो हमने क्या संकेत किया किंचित कामनाओं कर्म शिथिलता आने पर मनोराज कुछ और शिथिलता आ जाने पर स्वप्न स्वप्न में न कर्मेंद्रिया रहेंगे न ज्ञानेन्द्रिया सो जाएंगे अंतकरण जो बचेगा वो ग्राही ग्राहक भाव के रूप में परिणत हो जाएगा केवल ग्राहक होकर शेष नहीं रहेगा ग्राही भी वही बन जाएगा लेकिन कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रियों के बिना ही सुसुप्ति में वो अंतकरण भी सो गया तो कामना और कर्म का बीज तो शेष रह गया न कामना है न कर्म है बहुत ऊंची बात तो जीव की उपाधि भी क्या हो गई छे हो गई कर्म के क्षीण होने से क्षीण का अर्थ यहाँ पर क्या बीज रूप में अवशिष्ट रहने से फल देने की क्षमता न रखने से या शुभा कर्मो में प्रवृत्त कराने वाले संस्कार का उद्बुद्ध न होने से यही क्षय है तो गाढ़ी नींद में क्या होता है कर्म का क्षय हो जाता है कामना का भी क्षय हुआ या नहीं कामना काक्षाय होगा तो कर्म का कक्षय कर्म का कक्षा होगा तो कामना का कक्षय एक दूसरे के पूरक है कर्म और कामना का क्षय हो गया तो उपाधि का क्षय इसीलिए कार्यों अयम जीव कर्म के क्षय से जिसकी उपाधि का क्षय होता, होता है वो है जीव तो हमारी उपाधि क्षय क्यों है क्योंकि हमको जो देहेन्द्रीय प्राण अंत करण की प्राप्ति हुई है उसमें कर्म और कामना निमित्त है कर्म और कामना निमित्त है तो हमारी उपाधि क्षय है भगवान की उपाधि अक्षर अक्षर माने माया क्योंकि भगवान जो है अकर्मा है मन भी नहीं हमना है अकर्मा है शुभाशुभ कर्म तो जीव तक सीमित है ना तो कर्म निमित्त तो उनकी उपाधि का कक्षय नहीं हो सकता उनकी उपाधि का क्षय करना हो हम अपने कल्याण के लिए कहते हैं उनकी उपाधि का क्षय करना हो तो ज्ञान सही हो सकता बाध वो तो अक्षर अच्छा है ना बाध करेंगे ना बाधात्मक क्षय उसके लिए ज्ञान लगावे ज्ञान का क्षय नहीं ज्ञान उद्दीप्त हो अब कामना कर्म का क्षय होगा तो सुसुप्ति हो जाएगी सुसुप्ति की प्राप्ति हो जाएगी इससे मांडू की कार्य का मांडू कुपनिषद की ओर कि सुसुप्ति में अंतर्यामित्व को प्राप्त होता है जीव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 नींद टूट जाने पर हम अभिमान कर लेते हैं इतने समय तक हम सोए सुसुप्ति में तो तादात पत्ती होती है अहमिति नहीं होती अहमी चाप प्रसुप्त एक विचित्र बात है तादात्म पत्ती उच्च ऊंची भूमिका है अहमिति नीची भूमिका है अहं की स्फूर्ति जागरण स्वप्न तक है सुसुप्ति में तादात्या पत्ती तो है सुख के साथ अज्ञान के साथ जीव की तादात्या पत्ती तो है अहमिति नहीं है अहमी चाप प्रसुप्त थोड़ा विचार करने की चीज इसीलिए जो मोटी भाषा में कह देते सुसुप्ति के अभिमानी का नाम है प्राग प्राय यही रटा होता है वो समझते नहीं कि ये क्या है भविष्यत गति इतने समय तक मैं सोया सुख मिंचित नकिंचित माम मामप्यम मामप्यम गासी अहम का उदय कब हुआ है उस समय थोड़े था हम हम तो समय शांत था इसीलिए यहाँ पर कहा तादात्म प्रति तो बनी रहती है तो क्या हुआ शंकराचार्य ने संकेत किया समि में तादात्मति एक चीज है व्यस्टि की विस्मृति या से अतीत स्थिति अलग चीज है तो व्यस्टि से अतीत तो हम हो ही जाते है सुशुक्ति में अहम पर्यंत तो व्यस्टि है अहम जब शांत हो गया तो व्यस्टि से अतीत हम हो ही गए व्यस्टिव अतीत हो गए तो फल बल कल्प पे अंधकार की भूमि से हो गए तो प्रकाश भूमि के बिना अंधकार की भूमि से अतीत कैसे हो सकते हैं इसलिए कल्प ईश्वर कल्प हो जाता है जीव तो तुलसीदास ने अच्छा कहा चित्रण किया दोहालि मांडो के उपनिषद का तीन बटा चार सारांश एक दोहे में खींचा जीव शिव समयन सुख शयन स्वन तो में लक्षण नहीं जा सकता सुख शयन विश्लेषण दे दिया जीव शिव नहीं शिव नहीं शिव हो तो चलता है उधर दंत सा चलता है शिव सम शिव सम शिव नहीं होता है क्योंकि अज्ञान बचा रहता है जीव शिव सम सुख शयन सपने कथुकर तूति जागे दीन मलिन पुनी प्रबल विषाद विभूति विभूति मानिए बैंक बैलेंस सबका बैंक बैलेंस हम लोगों को मालूम जगने पर तत्वों को छोड़कर प्रबल विषाद अब हो या कोई भी हो मजदूर हो या अबानी हो या प्रभु मुसलमान बहुत बड़े धनी प्रभु हो सबके जो आगे पुरुष हैं उनकी बै, उनके बैंक बैलेंस विभूति का अर्थ क्या है प्रबल तुलसीदास जी ने पोर्ट पत्ती खोल दी प्रबल विषाद विभूति जागृत में हमारे साथ दरोहर विभूति के रूप में क्या चीज है प्रबल विषाद जीव शिव सम सुख शयन सपने कथु करतूती बाहिया भयंतर प्रचार प्रसार से युक्त जीवत नहीं है कि अंत युक्त है और जगने पर पूछो मत जागे दीन मलिन पुनि दीनता मलिनता की पराकाष्ठा है और दरोहर के नाम पर प्रबल विषाद ही शेष है उस विषाद के शमन करने के लिए यह पुरुषोत्तम योग है